धारण करा कहा क्यों बोले एक मेरो भक्त मेरी गुलाबी पोशाक में दर्शन करना चाहे बोले जय जय अब तो विलंब हो जाएगा श्रृंगार करने में द्वारा आज इसी में लीला करो कल धारण करा देंगे बोले नहीं नहीं नहीं अभी बदलो श्रृंगारे ने नहीं बदली तो लालजी ने अपने आप पोशाक उतार दी अब पर्दा क्यों नहीं खुल रहा है ठाकुर जी भीतर क्यों चले गए सिंहासन से उठ के स्वामी जी ने भीतर जाके पता लगाया तो ठाकुर जी रो रहे थे बोले हमको तो गुलाबी पोशाक पहना लौट के बाहर आए बोले ठाकुर करें एक भक्त गुलाबी पोशाक भैया कौन से भगत हैं जो ठाकुर जी के साथ ऐसी लीला कर रहे हैं अब तो भाई जी रो पड़े केवल इसलिए ठाकुर जी सिंहासन से उठ के भीतर चले गए वे ठाकुर जी घनश्याम जी भगवान अंतर्यामी भक्त के भाव के अनुरूप ही भगवान की लीला होती अरे लीला ही नहीं भगवान का स्वरूप भी भक्त के भाव के अनुरूप प्रकट होता है यद यद तो उर्गाय विभावयंती तत्त बपु प्रणय से सद अनुग्रहाय ब्रह्मस्तुति में ब्रह्मा जी रहे हैं यद यद धिया तो विभावयंती तत्त बपु प्रणय सदनुक उग्र है भक्त के भाव के अनुरूप ही भगवान का प्रभाव होता है इसीलिए तो भगवान भक्तवांछा कल्प करू हैं और उस विराह में उस प्रतीक्षा के काल में सबरी के चित्त में जो जो भाव उठते हैं उन सभी भावों को भगवान ने आकर्षित किया सभी भावों को भगवान ने आकर्षित किया सवरी राम दर्श की प्यासी सवरी राम दर्श की प्यासी सवरी राम दर्श की प्यासी सवरी राम दर्श की प्या राम रामदर की प्यासी सबरी। राम की प्यासी दरसवरी राम दरस की प्यासी सवरी राम दरस द्यपि गुरु जियोग दुखदारुण यद्यपि गुरु जियोगदार यद्यपि गुरु जियोग दुखदार यद्यपि गुरु वियोग दुखदार यद्यपि गुरु वियोग दुखदारुण जीवन आसानासी क्षण तदपि गिरा गुरु प्राण जिया जी यदि गिरा गुरु प्राण मान जीय मग जोवत भरत उसासी मग भर उषासी राम दरसरी राम दरस की प्यासी, दरस प्यासी। यद्यपि गुरुदेव के वियोग में जीवित रहना बहुत कठिन हो रहा है जीवन आशा ना से जीवित रहने की आशा नहीं है लेकिन फिर भी सबरी के प्राण टिके हैं क्यों बोले तदपि गिरा गुरु प्राण मान गुरु जी की वाणी को ही अपने प्राणों अपना प्राण मान करके और मग जो वत श्री राम जी के दर्शन की बात जो रही है मार्ग देख रही है कैसे भरत उसासी जब ही राम कही ले ही उसासा सामगत प्रेम मनो तुम बासा जो भरत जी की स्थिति है श्री राम श्री राम कहते हैं तो पाषाण चित्रकूट के पिघल कर प्रवाहित होने लग जाते हैं ठीक भरत जी की ही स्थिति सबरी को प्राप्त हो चुकी है श्वास पूर्वक हे राम हे रघुनंदन हे रघुनाथ कहती है जब तो शिलाएं पिघल कर प्रवाहित होने लग जाती हैं राम दरअस की प्यासी सबरी राम दरअस की प्यास प्रात काल उठे पंथ बुहारत प्रात काल उठे पंथ बुहारत प्रात काल उठे पंथ गुहारत प्रात काल उठी, प्रात उठी पंथ मर अटत करत हुलासी संचय करत हुलासी संचय करत हुलासी संचय करत हुलासी सबरी राम रामदर से क्या राम की प्यासी, प्यासी। प्रातः काल उठी पंथ बुहारत आने, आने में तो अभी बहुत विलंब है लेकिन प्रतिदिन पंथ बुहारत आपने दर्शन किया होगा हमारे बुद्ध के महान संत पूज्य पंडित श्री हया प्रसाद जी महाराज गिर्राजी वाले बाबा अद्भुत संत थे गिर्राजी की कुंजों में भीतर जा कर कुंजों में गोखरू बहुत होते हैं ब्रज में हमारे गोखरू कांटे और गोखुरु के लिए भी रसिकों ने पद लिखा है मत ब्रज के गोखुरु से कोटि यज्ञ फल हो गोखुरु जब ही लगे तरवा एक रसिक का पद है कोट जटगी फल हो ये गोखरु जब वही लगे तरवा बड़ा तेज का कांट, छोटा कांटा होता पर बड़ा तीखा होता है तो पणजी महाराज कु में बुहारू सेवा करते तो सेवा करने के बाद हथेली से रज को ऐसे ऐसे रगड़ कर देखते क्यों कोई नीचे गोखरू का कांटा तो नहीं है हाथ में लग जाता तो रोने लग जाते कहते ये लालजी के चरण में ये प्रिया जी के चरण में गरता तो कितनी पीड़ा होती शील प्रणाम पूरे सीदती तीना कलीलता मना कांत छी यते सुजात युजात चरण गुहंस्तनुता सन प्रिय दधीम कर्कसेशु तेनाटवीमसी तद्यथतेन किंस्वि रूपा भ्रमतिधीर्भवद सवरी पंथ बुहारती है और बुहारने के बाद कंकड़ों को रज में हाथ घुमा घुमा कर कंकड़ों को उठा उठा कर फेंकी है कांटे हाथ में लग जाते हैं नेत्र भराते हैं मेरे हाथ में लगे कोई बात नहीं श्री रघुनाथ के चरण कितने कोमल हैं उनमें लगते तो कितनी पीड़ा होती बहुत अच्छा हुआ प्रात काल उठी पंथ बुहारत और पंथ बुहारते समय क्या करती है नाम रटत सुख राशि नाम रटती है इसका तात्पर्य है प्रत्येक साधन के साथ नाम का संपुट होना बहुत जरूरी है वह सेवा वास्तविक सेवा बन जाएगी गैया का गोरो उठाओ तो राम राम झाड़ू लगाओ तो राम राम रोटी बनाओ तो राम राम आने जात आने जाने के समय राम राम खाते सोते पीते उठते चलते फिरते बैठते प्रत्येक क्रिया करते हुए राम नाम काम करते चलो नाम जपते रहो क्रिया नाम हमारे महाराज जी कहते थे कि जिस सामान्य क्रिया के साथ भी नाम का संपर्क हो जाता है वह सामान्य क्रिया असामान्य हो जाती है क्योंकि वह भगवान की उपासना बन जाती है और वह भगवान को रिझाने वाली हो जाती है और प्रेमी के चित्र को निर्मल बनाने वाली हो जाती है और प्रेम सिंधु को प्रकट कराने वाली हो जाती है प्रतिपदम पूर्णा अमृता तो प्रातः काल उठी पंथ बुहारत नाम रटत सुख और बेर कंद फल फूल मूल दल संचय करत हुलासी हुलासी का तात्पर्य क्या है पूर्वक, हुलासपूर्वक उल्लासपूर्वक प्रभु जरूर पाएंगे सराह सराह करके पाएंगे और कहेंगे और लाओ और लाओ मांग मांग कर खाएंगे इस हुलासा से इस अविलासा से शबरी और वह प्रतीक्षा करती है और शबरी राम दरस की प्यासी सबरी राम दरअस की प्यासी सबरी राम दरअस की प्यासी सबरी राम दरस की प्या जा रोवत अहर निश जा रोवत रहती अहर निश जा अहर निश जा कब आई है रघुवर दुफना से कब आई है रघुवर दुफना से कब भरी आख निहारू प्रिय तम कब भरी आख निहारू प्रिय प्रेम कृपा करुणा की राशि प्रेम कृपा सबरी राम की प्यासी सबरी राम की प्यासी दिन रात सबरी के नेत्र सावन भादों की घटा बने हुए हैं वर्षा ऋतु रघुपति भगत सावन भादों नेत्र बने हुए हैं सबरी जी के कब आई हैं रघुवर दुख नासी और जब आएंगे तब क्या करूंगी बोले कब भरी आंख निहारू प्रियतम आंख भर के अपने प्रियतम को कब निहारूंगी क्योंकि इन नेत्रों की सफलता इसी में है कि प्रियतम को आंख भर के निहार लिया क्षवता फलिद न परं सख्य पशू ननु विवेशयस वक््र व्रजे सुतो अपीतमनुरक्तटाक्ष मोक्ष गोपियां तो कह रही हैं आंख वाले कहलाने योग्य वही हैं जिनकी आंख युगल का दर्शन कर रही है अनुवेणुजुष्ट ब्रजेश सुतो कृष्ण बलयो ये अर्थ तो है ही है और ब्रजेशो वृषभानु ब्रजेशो नंद से सुताच सुत सुतो ब्रजेश सुतो अनु वेणुजुष्टम युगल युगल के अधर पर वंशी पधराई गई है इस झांकी का दर्शन हम कब करेंगे इन आंखों को यदि इस झांकी का दर्शन न हुआ तो यह आंख आंख नहीं है भक्तमाल के सिद्धांत में आंख को भूत कहा गया भक्तमाल में प्रियादास जी ने आंख भूत का दीर्घ भूत से छुड़ाए दिए इनको भूत कहा एक भूत किसी के पीछे लग जाए तब देखो क्या हालत होती है आपको देखना हो तो मेहंदीपुर बालाजी चले जाइए भूत प्रेत की बाधा वहां बहुत दूर होती है और दो दो 2400 घंटे पीछे लगे रहे उसकी क्या हालत होगी कब किस बुद्धिमान ज्ञानवान व्यक्ति को भी किस मलमूत्र के भांड में ये आंख गिरा देगी नहीं कहा जा सकता इसलिए ये भूत हैं और इनका इनका जो प्रेतत्व तो है ना भूतत्व तो जो है इनका वो तब निवृत्त तो होता है जब इन आंखों से आंख भरकर श्री कृष्ण का दर्शन हो जाता है जब इन आंखों से आंख भर के श्री राम जी का दर्शन हो जाता है सबरी कहती है कब भरी आंख निहारूं प्रियतम बोले उनको क्यों निहारना चाहती हो बोले वो प्रियतम सप्त विनिर्मित उनका श्रीविग्रह विग्रह नहीं पंच तत्व पंचतत्वात्म उनका श्रीविग्रह नहीं है पर उनका श्रीविग्रह कैसा है प्रेम कृपा करुणा की राशि लगता है प्रेम कृपा और करुणा ये मिलित तो होकर के श्री रघुनाथ के रूप में प्रकट हो गई हैं रघुनाथ के रूप में प्रेम मूर्तिमान हो गया श्री रघुनाथ जी के रूप में कृपा मूर्तिमती हो गई प्रभुमूर्ति कृपा मई है और श्री रघुनाथ जी के रूप में करुणा मूर्तिमंत तो हो गई इसलिए तो हमारी श्री किशोरी जी वे ठाकुर जी को करुणा निधान ही कहती है करुणा निधान भगवान को करुणा नहीं जानकारी रोवती रहत अहरणिश व्या पुल रोवत रहत अहरिश व्या कब आई है रघुबर दुख न कब आई है से कब भरिया निहारूपी तम कब भरिया निहार रूपतम प्रेम कृपा करुणा कीरा कृपा करू नासी सबरी राम दर्श की प्यासी सबरी राम दर्श की प्यासी और सबरी जी भावना कर रही हैं जब प्रभु आएंगे और मैं कृपा प्रेम करुणा की राशि प्रियतम का आंख भरकर दर्शन करूंगी तो मैं तो चित्र लिखित तो हो जाऊंगी और मूर्छित तो होकर गिर पड़ूंगी पर मेरे प्रियतम मुझे इस स्थिति में देख नहीं पाएंगे वे दौड़े हुए आएंगे और सहसा लपक कर भोजाओं में भर के मुझे उठा लेंगे रब की उठाई लाई है रव कही है मेरे मग दुख नासी कही है मेरे मग दुख नासी नवधा दसधा प्रेम लक्षणा नवधाम देशहिं नी भगति भगती पियासी देशहिं ज भगति प्रिया सवरी राम प्यासी दरसरी राम दरसिया रवक की उठाए लाय उर लई हैं रवक की उठाए प्रियादासी ने टीका में लिखा है रवक की उठाए लई व्यथा तनु दूर गई गिर जन वेदना दूर हो गई रवक की उठाए लपक कर प्रभु ने उठा लिया तो कहते कब प्रभु दौड़कर मुझे भुजाओं में भर के हृदय से लगा लेंगे और क्या कहेंगे बड़े वात्सल्य स्नेहपूर्वक मेरी ओर देख कहेंगे कही है मेरे मग दुख नासी अयोध्या से यहां तक का मार्ग सुखमय बनाने का श्रेय तेरा ही है एक तो तूने मेरा मार्ग निष्कंटक बना दिया मेरे मार्ग को सुखमय बना दिया वस्तुतः जीवों के मार्ग को निष्कंटक बनाने की सामर्थ्य संतों में ही है अरे भाई जीवों के मार्ग को निष्कंटक तो संत बनाते ही हैं ठाकुर के मार्ग को भी निष्कंटक संत बना देते हैं हम जड़ जीवों के मार्ग को निष्कंटक तो भगवान बना ही देते हैं भगवान तो भक्त बना ही देते हैं भगवान के मार्ग को भी निष्कंटक भक्त बना देते हैं और वे कहेंगे सबरी तेरा दर्शन करके मेरे मार्ग का जो कष्ट था श्रम था वो सब दूर हो गया और गोस्वामी जी ने कहा है कवितावली में कवितावली में गोस्वामी जी ने कहा है कि हे सबरी जी मेरे सारी व्यथा तेरे दर्शन से दूर हो गई ये बात गोस्वामी जी ने कही तो मेरे मार्ग के कष्ट दूर हो गए और फिर बैठ करके हमको प्रेम पूर्वक नवधा दशधा प्रेम लक्षणा नवधा दशधा प्रेम लक्षणा भक्ति का वर्णन करेंगे और करनन, वर्णन करने के बाद उपदेश निज भगत प्रिया अपनी प्राण प्रियतमा जो भक्ति है तम तू भक्ति ही प्रिया तस्वतम प्राण तो अधिका वो जो प्रियतमा भक्ति है उस भक्ति को हमें प्रदान कर देंगे खाय खाय फल स्वाद सरा है खाए खाए फल स्वाद सराने पिय पाहु न गुण राशे मा प्रिय पाहु न गुण राशे स्वाद कबू नही पाय कबू नही पायो, पायो। मान गिरा विश्वासी मान गिरा विश्वासी सवरी राम की रामदर सबरी राम दरस की क्या अब देखिए जो जो भाव सबरी के चित में उठ रहे हैं उसी के अनुसार ठाकुर ने सारी लीला की है उसी के अनुसार लिया ठाकुर जी ने कहा मेरे मार्ग का श्रम दूर हो गया ठाकुर जी ने फलों की सराहना की ठाकुर जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया खाए खाए फल स्वाद सराहे क्यों सराहेंगे क्या इन खट्टे मीठे कडवे कसेले फलों में स्वाद है नहीं नहीं प्रिय पाहुन गुण राशि ये प्रिय पाहुन हैं, प्रिय अतिथि हैं और गुण की राशि हैं। ये ऐसे हैं कि जन अवगुण बहुमान न काऊ दीन बंधु धि मृदुल स्वभाव वे गुणग्राही हैं दोषों को ग्रहण करने वाले नहीं हैं मेरे दोषों को ग्रहण नहीं करेंगे मेरे गुणों को ग्रहण करेंगे और प्रशंसा पूर्वक फलों का भोग लगाएंगे और कहेंगे कि ऐसा स्वाद कम नहीं पायो एक बात तो बड़ी विलक्षण संतों ने कही है हमारे महाराज जी कहते थे कि संभवता श्री तुकार जी महाराज ने अपने एक अभंग में इसकी चर्चा करते हुए कहा है तुकार जी महाराज कहते हैं कहते हैं कि राम जी ने ने नेत्रों में जल भर के कहा कि शबरी तेरे फलों की मिठास के आगे मुझे कौशल्या के दुग्ध की मिठास भी विस्मृत हो रही है इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है ये चरम सीमा है अंबा के दुग्ध की मिठास भी फीकी हो रही है तेरे इन मधुर फलों के स्वाद के आगे जनकपुर की ज्योनार का स्वाद भी फीका हो रहा है मान गिरा विश्वासी शबरी तू विश्वास कर तेरे फल बहुत मीठे हैं और मेरे प्रभु मैं जिनकी प्रतीक्षा में पलक पावड़े बिछा कर बैठी हूं वे मेरे प्रियतम आह जैसे मैं पूछती हूं मेरे प्रभु श्री राम कहां है श्री राम कहा है श्री राम कहां है मुझे विश्वास है वे मेरे प्रेम का आदर करने वाले मेरे प्राण प्रियतम वे भी व्याकुल होकर पूछेंगे शबरी कहां है शबरी कहां है शबरी कहा है मेरे नाम का कीर्तन करते हुए मेरी कुटिया तक आएंगे मुझे विश्वास है शबरी शबरी कुटी शबरी कहाबरी कहा शबरी कहा चलें दर्शन अभिलाषी आए चले तरसन अभिलाषी रूप किशोर युगल ओचके रूप किशोर युगल ओचक ही आए गए आनंद घनरासी आए गए आनंद नंद घनरासी सबरी राम दर्श की प्यासी सबरी राम दर्श दरशा शबरी कहा है सबरी कहा है सबरी कहां है? कहा है ऐसे व्याकुल होकर के पूछेंगे सबरी की कुटी कहा, है? सबरी, कहा, कहा सबरी कुटी चले दर्शन अभिलाषी ये दर्शन अभिलाषी का अन्वय दोनों के साथ है मैं दर्शन की अभिलाषी हूं इसलिए मुझे दर्शन देने के लिए दौड़ कर आएंगे और दूसरा भाव है जब मैं दर्शन की अभिलाषिनी हूं तो भी मेरे प्रियतम भी मेरे दर्श के प्यासे होंगे वे भी दौड़कर मेरे निकट आएंगे दर्शन अभिलाषी हैं इसलिए दौड़ करके आएंगे दर्शन अभिलाषी और कहते ऐसा विचार कर ही रही थी तब तक रूप किशोर युगल औचक ही सहसा रूप किशोर युगल युगल माने श्री राम लक्ष्मण रूप किशोर युगल औचक